मंत्रिपाठ सहना वगतु, सहनो भुन तो सह वीर कर्वा वही तेजस्वी नधीतमस्वषा शांति शांति शांति पुरुष विशेष की व्याख्या चल रही थी पुरुष विशेष ईश्वर और उस विशेष पुरुष में क्या क्या विशेषताएं उसका प्रकरण चल रहा था और उसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे रहित इनसे अपरामृष्ट उस पुरुष को बताया पुरुष की व्याख्या भी कल की गई थी कि पूरी शादह अर्थात जो पूर्व में किसी विशेष स्थान में रहता है आधार बना हुआ है जो आधार वह पूर्व पुर अर्थात स्थान विशेष उसमें रहने वाला अथवा पूरी क्षय और तीसरा था व्यास्क के ही अनुसार कि पूरायति पूर्व धातु से भी पूरयति अंतः इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत्य यहां अंतर्यामी अर्थ के लेंगे कि जो सर्वत्र पूरित है भरा हुआ है चारों ओर और।, और वेद में ये पुरुष शब्द परमात्मा के लिए आपने सुना होगा एक पुरुष सूक्त नाम से पूरा सूक्त ही है और ये सूक्त ऋग्वेद में भी है यजुर्वेद में भी है अथर्ववेद में भी है जो प्रारंभ होता है सहस्र शीर्षाह पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतस्पृत्ति दशांगुल तो कई मंत्र इसमें आ रहे हैं जिसमें पुरुष पुरुष बार बार शब्द आता है हुँ? और संसार की और उसकी पुरुष की तुलना ही वहां की गई है तो एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः जितना भी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है ये परमात्मा की महिमा ये जितना भी हम देख सकते हैं चाहे अपनी आंखों से या यंत्रों से या अनुमान से जितना भी जान सकते हैं उस सबसे भी बहुत बड़ा है बहुत विशाल है एतावानस्य महिमा तो ज्याश पुरुष पादोस्य विश्वाभूता त्रिपाद्यामृतम दिवी अगर हम देखें तो सारा ब्रह्मांड सारा संसार उसका एक चौथाई भाग भी नहीं बैठता है और शेष जो बचता है वो इस सारे संसार के भी अतिरिक्त यदि हम देखें तो वो तीन बटा ऐसे करके उसको समझाया गया है तो यहां विद्या आदि क्लेशों से उसको रहित बताया गया और उसकी सर्वोत्कृष्टता के लिए कहा गया कि वह सदैव मुक्त है और सदैव ईश्वर है सदैव मुक्त है, सदैव ईश्वर प्रत्येक काल में सदा ही क्योंकि जीवात्मा तो कभी बंधन में आता है कभी मुक्त होता है लेकिन वो कैसा है सदैव मुक्त है वो सदा ही मुक्त है और जीवात्मा कभी ऐश्वर्य से युक्त होता है कभी ऐश्वर्य से रहित हो जाता है ये, क्योंकि अन्य योनियों में जब जाएगा तो वहां कहां रखा है ऐश्वर्य <coughs> वो तो योनिया बहुत अंधकार में मानी गई है युर्वेद का 40वां अध्याय जहां बताया गया, गया सूर्या नाम तेलो का अंधे नमसावृता प्रत्यागछी येके के अंधकार में योनिया हैं सारी तो वहां तो ऐश्वर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है एक कल्याण की किरण एक ज्ञान की किरण भी वहां नहीं है तो इसकी तो ये अवस्था है लेकिन ईश्वर सदा ही ईश्वर है सदा ही ऐश्वर्य से युक्त है और उसमें प्रमाण के रूप में फिर बात आई कि हम कैसे माने की परमात्मा सदा मुक्त है सदा ही ईश्वर है तो क्या प्रमाण बताया उसमें वेद स्वयं वेद प्रमाण है उसमें लेकिन वेद प्रमाण है तो वेद का क्या प्रमाण है वेदों को हम प्रामाणिक कैसे माने तो वहां उत्तर दिया गया कि वेद अर्थात ये शास्त्र और स्वयं ईश्वर उसका जो ऐश्वर्य है अर्थात उसका जो उत्कर्ष है तो उत्कर्ष और शास्त्र इन दोनों का परस्पर अनादि संबंध है ये दोनों उसी ईश्वर में हैं, उसका उत्कर्ष भी और ये शास्त्र भी अर्थात वैदिक ज्ञान भी हम्म तह शास्त्रोत्कर्षयो ईश्वर सत्व वर्तमान यो अनादि संबंध है अनादि काल से ये संबंध चला आ रहा है उसको किसी ने सिखाया नहीं है ईश्वर को हमको कोई सिखाता है तब हमें पता लगता है ज्ञान का तो ज्ञान और ईश्वर वेद और ईश्वर इन दोनों का अनादि संबंध है और इसीलिए हम कहते हैं कि वह सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है और जहां ऐश्वरीय की पराकाष्ठा अधिक से अधिक जहां उसकी समाप्ति हो जाए तो ऐसा ऐश्वर्य जिसमें है वह ईश्वर है अब यहां पर अंत में एक इसका उच्छेद रह गया था ये। तो अंत में कहा है इसमें कि न चमानम ऐश्वर्य अस्थि उसके समान अर्थात परमात्मा के ऐश्वर्य के समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है कस्मात अब उसमें हेतु देते हैं कि ये समझ में कैसे आए कि उसके समान किसी और का ऐश्वर्य नहीं है उससे अधिक नहीं है ये तो बात समझ में आती है ये तो पीछे उसका उत्तर भी दे दिया क्योंकि शास्त्र ऐसा बता रहा है परंतु उसके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है ये कैसे माना जाए तो उसी को आगे समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमने दो वस्तुएं ली और दो वस्तुओं में समानता देखी जैसे मान ली दो कलम है ये अब दो कलम दोनों एक जैसी बिल्कुल दोनों का रंग भी एक जैसा दोनों के द्वारा होने वाला कार्य भी एक जैसा लेकिन हमें लिखना है एक से हम दो से एक साथ तो लिख नहीं पाएंगे दो होने पर भी हम प्रयोग तो एक ही करेंगे ना अब मुझे चश्मा लगाना है तो दो तो लगाऊंगा नहीं मैं सक्सेना जी शायद लगा लेते हैं कभी कभी नहीं अच्छा है टोपा लगाना है तो एक ही लगाएंगे अधिक ठंड हो तो बात अलग है दो दो भी लगा लेते हैं लोग लेकिन कई चीजें ऐसी हैं मान लो किसी को अपने दांत लगवाने हैं जबड़ा लगवाना है तो दो लग जाएंगे नहीं लगे। भी दो <coughs> दो वाला देते हैं धूप उसके ऊपर नहीं जबड़ा मुके, मुके जबड़ा ही मुख्य मुख्य अंदर तो तो से लिखना है तो एक से ही लिखेंगे एक लिखेंगे बार में अब वस्तु बिल्कुल समान आ गई ठीक है ना अब हमें चुनाव करना है देखो यहां जो प्रकरण चल रहा है ये चल किसका रहा है फिर याद दिला रहा हूं किसका चल रहा है सारा ईश्वर प्रणिधान का कि जिस ईश्वर का हमें प्रणिधान करना है तो दो ईश्वर मान लो आगे आमने सामने दो ईश्वर एक जैसे हैं बिल्कुल अब हम एक का ही तो प्रणिधान कर पाएंगे दो का तो कर नहीं पाएंगे है? उस उदाहरण में हमने लेखनी ले ली के एक लेखनी से लिखेंगे अब दो समान मान भी ली हमने और हम करेंगे एक का प्रयोग तो एक को तो छोड़ा ना हमने अब अगर छोड़ा है एक को तो जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं उसको जिसको छोड़ रहे हैं उसकी अपेक्षा कुछ तो अच्छा मान ही रहे हैं कुछ तो भावना आएगी ही मान लो बस में हम बैठ रहे हैं ट्रेन में बैठ रहे हैं सीटें बहुत सी खाली पड़ी हैं अब बहुत सी सीटों पर तो हम नहीं बैठ पाएंगे बैठेंगे देख पाई तो वहां चुनाव करते हैं कि नहीं कि खिड़की के पास या बीच में या जहां भी तो कोई ना कोई लाभ उसमें अपना हम देखेंगे तभी चयन करेंगे तो दो वस्तुओं के समान होने पर भी हमारी कामना किसी एक वस्तु के प्रति अधिक होगी ये प्रत्यक्ष बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे हम बाजार में जाते हैं बहुत सी दुकानें हैं और बहुत सी दुकानों में सामान भी लगभग समान मिल रहे हैं कि यह सामान इस दुकान में भी है इसमें भी है इसमें भी है फिर भी हम किसी एक का ही चयन कर लेते हैं हम क्यों नहीं सबसे ले लेते तो वहां भी कोई विशेषता रहेगी तो जब ऐसा है कि समान होने पर भी हम किसी एक का चयन करते हैं किसी विशेषता को देख करके इसका अर्थ है कि एक का ऐश्वर्य हमने अधिक माना कहना यह चाह रहे हैं कि दो समान कभी भी नहीं हो सकते एक में अवश्य कोई ना कोई विशेषता रहेगी तो वही आगे समझा रहे हैं कि द्वयोस्तुल्यो अगर दो वस्तुएं समान है और उनमें एकस्मिन युगपथ कामिते अर्थे एक अर्थ में युगपथ कामिते एक साथ हमने कामना की युगपत युगपथ कहते हैं एक साथ के लिए हुँ? एक साथ दोनों में युगपत और युगपत हमने एक साथ जब कामना की दो पदार्थों की तो क्या करेंगे हम उसमें दो चीजें हमारे सामने आ गई अब हम कहेंगे नवम इदम वस्तु पुराणम इदम वस्तु या तो उसमें एक ये मापदंड रहेगा हमारा चुनाव का चुनने का कि एक कुछ पुरानी है एक कुछ नई है हैं दो गाड़ियां बिक रही हैं मान लीजिए सेकंड हैंड तो हम उसमें देखेंगे कि जो नवीन मॉडल है वो कौन सा है ये पुराना है ये नया है तो बहुत से उदाहरणों में तो हम ऐसे चुनाव कर लेते हैं नया पुराना देख करके वहां भी एक को ही चुनेंगे और तो नवम इदम वस्तु पुरानम इदमस्तु, इति एकस्य सिद्धौ तो एक की ही सिद्धि हुई वहां पर एक को ही हमने ग्रहण किया और इतरत्र इतरस्य प्राकाम्य विघाता अब जिसको हमने छोड़ दिया जो दूसरी वस्तु जो उस जैसी ही थी उसको हमने छोड़ा है तो वहां हमारी कामना कम हुई उसको हमने कम चाहा तो प्राकाम्य का अर्थ जो कामना करने योग्य पदार्थ है जिसको हमने छोड़ दिया है वहां कामना का विखात हुआ है वहां कामना कम हुई है और कम को क्या बोलते हैं संस्कृत में उन उन आता है ना शब्द जैसे उन्नीस को क्या बोलते हैं बीस में से एक कम करके बोलेंगे कैसे बोलेंगे बीस को क्या बोलते हैं संस्कृत में विंशति अब विंशति में से एक कम करेंगे तभी तो उन्नीस बनेगा तो कैसे बोलेंगे इसको एक कम बीस तो क्या बोलेंगे उन, एक उन विंशति मिला दो एकोन एक उन विंशति एक कम बीस तो उन का अर्थ कम तो उस पदार्थ को जिसको हमने छोड़ दिया चुनाव की प्रक्रिया में एक को चुन लिया एक को छोड़ दिया तो वहां पराकाम्य की कमी हो गई हमारी कामना वहां कम हुई कुछ है चुनाव हमने एक का ही किया है तो वही कह रहे हैं प्राकाम्य विघाता ऊनत्व प्रसकम आ गया उसमें कमी आ गई क्योंकि इनको दिखाना यह है कि जिसका ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है बस वही ईश्वर है तो दो ईश्वर कभी नहीं हो सकते उसमें भी हम चुनाव करेंगे तो किसी करेंगे एक का ही और जिसका करेंगे वही ईश्वर है फिर और कहा कि द्वोष तुल्योह दो तुल्य पदार्थों में युगपत कामितार्थ प्राप्ति नास्ती ये सिद्धांत दिया इन्होंने कि दो तुल्य पदार्थों में एक साथ कामित अर्थ जिसको हमने चाहा है वो दोनों में घटी ही नहीं सकता हम चाहेंगे तो एक को ही चाहेंगे अब किसी को विवाह करना है तो एक का ही चुनाव करेगा कोई <laughs> तो युगपत, कामितार्थ प्राप्तिर नास्तिक क्यों अर्थस्य से क्योंकि दो पदार्थ अलग अलग अर्थ हैं ये अर्थ का आपस में विरोध है एक वस्तु दो नहीं होती है दो वस्तु दो ही कहलाएंगे तो ये अर्थस्य से विरुद्धत्व तस्मात इसलिए अभी अंत में निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि साम्य अतिशयीर विनिर्मुक्तम ऐश्वर्य जो साम्य समानता और अतिशय अधिकता इन दोनों से जो विनर मुक्त है हैं ऐसा जिसका ऐश्वर्य है स एवं ईश्वर वही ईश्वर है कितना जोड़ दिया है इन्होंने ईश्वर को समझाने के लिए क्योंकि ईश्वर को समझने में लोक में बहुत भ्रांतियां हैं और फैली रहती हैं और इन भ्रांतियों में अगर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे इन ऋषियों की शरण में नहीं आएंगे तो उन्हीं भ्रांतियों में हम बहते जाएंगे बहते जाएंगे और यूं ही जीवन निकल जाता है मनुष्यों में तो ऐसे बहुत सी मिल जाएंगे आपको कि समान योग्यता वाले भी हो सकते हैं जिनकी बहुत सी बातें समान हो सकती हैं लेकिन वहां भी यदि और हम बारीकी से देखें वहां भी अंतर दिखाई देगा लेकिन ईश्वर तो हमसे बहुत दूर हो गया अब बहुत अंतर आ चुका है हमारे ज्ञान में क्योंकि पीछे जो आया था कि हम सारे जीवात्माओं के ज्ञानों को भी मिला दें तो उससे भी अधिक ज्ञान परमात्मा का है तो कहां समानता ईश्वर की और मनुष्य की हो सकती है कहीं भी बहुत अंतर है हम जिनको महापुरुष कह रहे हैं जो गुणों से संपन्न हैं, लेकिन वो भी यदि ईश्वर की तुलना में खड़े किए जाएं, तो समुद्र की एक बूंद के समान भी नहीं है ईश्वर का ज्ञान अनंत है तो साम्यतेषयी विनर्मुक्तम ऐश्वर्य स एवं और हमारा ज्ञान सबका है हमारा ज्ञान साम्य से भी युक्त है और अतिशय से भी युक्त है कोई हमसे अधिक विद्वान है कोई कम है सबके साथ में यही घटेगा सच पुरुष विशेष और वही पुरुष विशेष है और इसीलिए यहां पर विशेष शब्द लगाना होता हुआ है क्योंकि पुरुष शब्द दोनों के लिए आता है प्रयोग में जीव के लिए भी और ईश्वर के लिए भी तो पुरुष विशेष अब यहां तक इसकी विशेषताएं जो बताई गई इसमें एक सत्व शब्द भी आया था जो मैंने बताया था कि सत्व का अर्थ ज्ञान भी होता है सत्व का अर्थ परमात्मा भी है जीवात्मा भी है शरीर भी है अनेक प्रकार से इसके अर्थ करते हैं लोग में तो वहां सत्व शब्द कई स्थलों में हम वेदों में भी देखते हैं अन्य हमारे जो ग्रंथ है ऋषियों के आयुर्वेद इत्यादि तो आयुर्वेद में भी सत्व शब्द आया हुआ है जहां यह दिया हुआ है कि ये जीवात्मा और ये मन और ये शरीर ये तीन क्या है हमारे लोक के आधार हैं ये सारा संसार जो बन रहा है इसमें प्राणियों के द्वारा ही तो सारा संसार बन रहा है अगर इस संसार में से प्राणियों को हटा दिया जाए जो चेतन प्राणी है उन सबको हटा दिया जाए तो संसारी कल्पना हो सकती है कोई किसके लिए होगा फिर वो अनर्थक है ना बिल्कुल कि कमरा कमरा बना दिया गया कमरे में बिस्तर डाल दिया गया खूब सजावट कर दी गई बिस्तर बिछा दिया गया और लेटने वाला कोई है ही नहीं, नहीं। तो व्यर्थ यही तो गया ना वो तो संसार ऐसा नहीं होता है तो संसार में तीन चीजें आवश्यक होती हैं सत्व आत्मा और शरीर अब यहाँ सत्व का अर्थ क्या होगा मैं सत्व का उदाहरण देने के लिए बोल रहा हूं सत्व का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं यहाँ सत्व का अर्थ मन है हमारा चित्त जिसमें सारे संस्कार निहित हैं तो सत्वात्मा शरीर त्रयम ए तत्त प्रतिष्ठितम ये तीन जो है हमारे प्रतिष्ठित हैं और सारा संसार इसी से सब चल रहा है लोकस्तिष्ठती पूरा लोक पूरा संसार इन तीन पर जैसे कोई ये तीन स्तंभ होते हैं और उस पर हम किसी वस्तु को टिका देते हैं तिपाई जिसको बोलते हैं तो ये तिपाही है सत्व आत्मा और शरीर तो इस तरह सत्व का प्रयोग कहीं ईश्वर के लिए कहीं जीवात्मा के लिए कहीं ज्ञान के लिए कहीं मन के लिए कहीं द्रव्य के लिए अनेक प्रकार से इसके अर्थ आते हैं यहां जो आया था इस भाष्य में यहां सत्व का अर्थ था परमात्मा का ज्ञान और उसी ज्ञान के कारण से वो सर्वोत्कृष्ट है और उसी ज्ञान के कारण से वो सदैव मुक्त है क्योंकि मुक्त कहते किसको है जिसमें अविद्या नहीं है और विद्या न होने का अर्थ क्या है मिथ्या ज्ञान नहीं है और मिथ्या ज्ञान न होने का अर्थ क्या है यथार्थ ज्ञान है और ईश्वर में यथार्थ ज्ञान है तो ईश्वर क्यों मुक्त है क्योंकि वह ज्ञान से युक्त है तो ज्ञान ही उसका सत्व है और हम क्यों बंधन बांधते हैं क्योंकि हम मिथ्या ज्ञान से भी ग्रस्त हो जाते हैं और ईश्वर कभी मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त होता नहीं और ईश्वर मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त क्यों नहीं होता है इसमें क्या कारण हो सकता है बताओ आप सोच के ईश्वर को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं होता और जीवात्मा को क्यों होता है सत्व का देखो एक वाक्य और भी आता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि उपनिषद में आया हुआ है यहां यहां क्या होगा सत्व का अर्थ यहां भी मन है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि हाँ तो परमात्मा को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं होता जो जो हो चुका है है है वही उसको होता होता होता होने वाला होता है, वो नहीं पता होता है। तो ये तो हमारे साथ भी घट जाएगा जो हो चुका है हम भी जान लेते हैं वो तो कल अब अब कल कितनी कितनी तारीख तारीख थी तारी थी तो पता है देखो सबको ऐसा नहीं देखो ज्ञान जिसका किया जाता है जितने भी जानने की चीजें है सारे संसार में क्या हम उन सब में व्यापक हैं उपस्थित हैं क्या अच्छा अब नहीं है उपस्थित तो हम कैसे जानेंगे हमें कोई पेड़ पर से फल तोड़ना है और हमारा हाथ वहां पहुंच नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे कोई साधन पकड़ेंगे नहीं अच्छा और हाथ ही पहुंच जाता हमारा तो तो साधन नहीं लेते ना हम थाली में से घ्रास को तोड़ते हैं हाथ से अब हाथ से क्यों तोड़ रहे हैं क्योंकि मुख वहां है नहीं थाली के अंदर अब मुख तक हमने पहुंचाया अब मुख तक ग्रास पहुंचाने के बाद भी क्या हाथ घुसड़े रहते हैं मुख में नहीं। अब बाहर निकाल लेते हैं नहीं, नहीं। अब मुख अपने आप संभाल लेगा उसको अब तो पहुंच गया ना तो साधन की आवश्यकता किसको पड़ती है साधन की आवश्यकता उसको पड़ती है कि जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है वहां साधक उपस्थित न हो तब साधन की आवश्यकता पड़ेगी हमें फल तोड़ना है पेड़ से तो हम जो साधक हैं जो उस फल को चाह रहे हैं जो प्राप्तव्य वस्तु है हमारी उस प्राप्तव्य वस्तु तक हमारी पहुंच नहीं है तो हमें साधन चाहिए अब हम क्योंकि एकदेशी हैं अब एकदेशी होने के कारण से सारे पदार्थों में हम व्यापक नहीं है और सारे पदार्थों को हमें जानना है तो जानने के लिए क्या करेंगे अब साधन चाहिए कि नहीं अब जो साधन ईश्वर ने हमें दिए हैं जानने के इंद्रियां इत्यादि जो भी करण है बाह्य करण और अंतह करण ये करण भी सारे सब प्राकृतिक ही माने गए हैं सब प्रकृति के ही बने हुए अब इन करणों से हम जानेंगे तो इन करणों की एक सीमा है अपनी ये कहां तक ज्ञान आपको करा पाएंगे इनकी बहुत छोटी सीमा है बहुत थोड़ी सीमा है उस सीमा के कारण से जब तक हम कर्णों पर निर्भर रहेंगे एक स्थूलधान और ले लेते हैं कि मान लो कि न्यायाधीश है और किसी अपराधी के अपराध का उसको निर्णय करना है न्याय सुनाना है तो क्या करेगा वो वो अपराधी के सारे अपराध को जानने के लिए क्या करेगा क्योंकि अपराधी के अंदर व्यापक नहीं था वो अपराधी ने अपराध जब किया था वो वहां उपस्थित भी नहीं था और अधिकारी ए, अपराधी के अंदर भी व्यापक नहीं है तो कैसे जानेगा उसके अपराध को वो जैसे साक्षी लोग बताएंगे जैसे वकील व्याख्या करेंगे है, कानून को उठा करके पुस्तक को देखेगा कि ऐसा अपराध है तो ये दंड है तो ये पराधीनता हुई कि नहीं हुई और पराधीनता हुई हो सकता है गलत साक्षी कोई गवाही दे दे झूठ बोल दे अब जैसा जिसने बोल दिया है उसके आधार पर तो निर्णय करेगा वो तो पराधीनता में साधनों के द्वारा साध्य की प्राप्ति करने में अनेकों स्थानों पर भूल की संभावना बनी रहती है और इसीलिए हम मिथ्या जान से युक्त हो जाते हैं अब ईश्वर को क्यों नहीं होता मिथ्या जान अब आपकी समझ में आ रहा होगा क्योंकि जितना भी जानने योग्य तत्व हैं संसार में उन सब में ईश्वर पहले से ही विद्यमान है और पहले से ही विद्यमान है तो उसको जानने के लिए कोई साधन चाहिए साधन नहीं चाहिए उसको इसलिए उसके ज्ञान में कोई भी भ्रांति नहीं हो सकती तो ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ का कारण क्या है सर्वव्यापक होना और हमारे अल्पज्ञ होने का कारण क्या है एकदेशी होना एकदेशी और सर्वदेशी सक्सेना जी सुन रहे हैं खोले रखें आँख के लिए पूरा एकदेशी और सर्वदेशी बस ये कारण बनता है अब ध्यान रखना इस बात का ईश्वर को क्यों नहीं होता सर्वव्यापक होने से ये अनुमान प्रमाण का प्रयोग हो गया ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है क्योंकि वो सब, सब में बैठा हुआ है सब में विद्यमान है पहले से और हम अल्पदेशी हैं तो अल्पज्ञ हैं वो सर्वदेशी है तो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ को मिथ्या ज्ञान कोई संभावना ही नहीं है उसकी तो इतनी विशेषताएं बताने के बाद अब आगे फिर और अगला सूत्र उठाते हैं पहले इसमें वाक्य दिया व्यास जी ने किंच और भी किंच का अर्थ और भी कुछ विशेषताएं हैं उसकी और आगे सूत्र आ रहा है पच्चीसवा सूत्र बोलिए तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम इस सूत्र में कुछ जटिलता रहती है अर्थ समझने में कभी कभी तो आप लोगों को जटिलता ना हो तो उसके मैं वैसे ही व्याख्या करूंगा कि सर्वज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे सब कुछ सब कुछ जान ना नहीं सर्वज्ञ का ही अर्थ करो व्यापी नहीं व्यापी शब्द नहीं यहां पर सर्वज्ञ का अर्थ क्या हुआ सब जिया जिया माने सर्वकार्थ हो गया सब और जिया जानने वाला तो सर्वज्ञ शब्द विशेषण है या विशेष्य क्या बना विशेषण विशेष्य नहीं विशेषण विशेषता बता रहा है किसी की ऐसे ही इसको उल्टा करता है, तो अल्पज्ञ अल्पज्य का अर्थ होता है जानने वाला हुँ? सर्व जा रहा जान रहा है तो सर्व ज्य अल्प जान रहा है तो अल्प ज्यम अब सूत्र में आ रहा है कि सर्वज्ञ बीजम तो क्या अर्थ होना चाहिए इसका सर्वज्ञ का बीज बीज कहते हैं कारण को सर्वज्ञ का कारण और सर्वज्ञ कौन है ईश्वर तो क्या अर्थ बना ईश्वर का कारण कौन होगा हम्म एक मंत्र आता है उसमें श्वेता में न त्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते पर शक्ति श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया तो यहां तो कहा गया है न तस् कार्य च विद्यते कार्य कैसे कहते हैं कारण से बनने वाले को हैं तो न कार्यम परमात्मा का कोई भी कार्य नहीं है क्या अर्थ हुआ परमात्मा कुछ भी नहीं करता <laughs> परमात्मा का देखो वाक्य बहुत सरल है न तस्य कार्यम उसका कोई भी कार्य नहीं है बिल्कुल निकम्मा है परमात्मा हैं यही तो अर्थ हुआ ना मैंने क्या अर्थ किया था अभी कार्य का जो कारण से बनता है जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी क्या है और घड़ा क्या है कार्य अब समझ में आ रहा है ऐसे जब मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं अब कुंभ कुमार जो है मान लो एक गधे पर रख कर के मट्टी लाया वो एक क्विंटल आई या पचास किलो आई जितनी भी आई अब उससे घड़ा बनाने उसने प्रारंभ कर दिए तो मट्टी जितनी लाया था पचास किलो लाया उतनी ही रहेगी या कम होती जाएगी तो जो वस्तु कार्य उत्पन्न होने पर कम होती जाए उसे कहते हैं उपादान कारण उपादान उसमें से कुछ ले ले करके बनाया जा रहा है आटे से रोटी बन रही है तो परात में आटा उतना ही रहता है कम हो जाता है हैं? उतना ही रहे तो गरीब हो बढ़िया आनंद हो जाए फिर तो तो जो वस्तु कम होती जाए उसे कहते हैं उपादान कारण तो परमात्मा का बताया गया कि परमात्मा का कोई भी कार्य नहीं है तो क्या अर्थ हुआ इसका परमात्मा से कुछ बनता नहीं है अगर परमात्मा से संसार बना ऐसा हम माने तो परमात्मा उतना ही रह जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा <laughs> क्योंकि थोड़े हिस्से सिर्फ संसार बन गया अब थोड़ा हिस्सा बचा है और कहीं वो भी बन जाए तो परमात्मा कुछ भी नहीं रहेगा फिर पचास किलो मट्टी कुम्भार लाया सारे घड़े बना दिए मट्टी आई नहीं बिल्कुल भी ये भी तो हो सकता है ना और बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि ये संसार परमात्मा से बना है से परमात्मा को उपादान कारण मान लेते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान है कि नहीं है जो वस्तु किसी से नहीं बनती है, है ना जैसे परमात्मा किसी से नहीं बना परमात्मा बनता नहीं है किसी से और स्वयं भी उससे कुछ भी बनता नहीं है बनाता है शब्द अलग है बनाने का निषेध नहीं है बनने का निषेध है परमात्मा से बनता नहीं है परमात्मा बनाता है अच्छा बताओ घड़ा कुंभकार से बना के मिट्टी से बना अच्छा कारण कुंभकार है कि नहीं कुंभकार कारण है या नहीं घड़े का गधा भी कारण है कि नहीं जो मिट्टी धोकर के लाया बेचारा और जिस चाक को चलाकर के घड़ा बना रहा है वो चाक कारण है या नहीं और मट्टी भी कारण है तो केवल कारण शब्द बहुत चीजों में आ गया हमने मिट्टी को भी कारण कहा कुंभकार को भी कारण कहा चाक को भी कारण कहा और जिस भूमि पर बैठा है उसको भी कारण कह सकते हैं जिस आकाश में बैठ करके बना रहा है वो भी कारण है और जितने बजे समय बना रहा है वो समय भी कारण है कितने कारण हो सकते हैं जिस दिशा की ओर मुख करके बैठा है वो दिशा भी कारण है सब कुछ कारण है कि नहीं है लेकिन इनमें अब अलग अलग व्याख्या करेंगे तो मिट्टी कैसा कारण है उपादान कारण और कुंभकार कैसा कारण है निमित्त कारण और अन्य को बोलेंगे हम साधारण कारण तो तीन तरह के हो गए निमित्त उपादान और साधारण तीन तरह के कारण होते हैं अब यहां परमात्मा ने संसार बनाया तो कैसा कारण है ये निमित्त निमित्त कारण है ये और उपादान कारण कौन है संसार का उपादान कारण कौन है प्रकृति अरे प्रकृति को मिट्टी की जगह रखो ना अब सत्व रजस तमस ये तीन प्रकार के कण ये संसार के उपादान कारण है और ये कम होते हैं जब संसार बनता है तो ये तो कम हो जाएंगे ना अब जब उनसे संसार बन गया प्रलय काल में जो कण सारे में फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके ईश्वर ने संसार बनाया तो उपादान कारण हुए सत्व रजस और तमस और निमित्त कारण हुआ परमात्मा अब परमात्मा ने यह संसार किसके लिए बनाया जीवात्मा के लिए सभी क्या वो जीवात्मा ही है बस और कुछ नहीं सभी में जीवात्मा ही है तीसरा और है ही नहीं कोई और बनाया क्यों है बनाया क्यों संसार हाँ <g Acts> जीवात्मा के लिए उत्तर आता रहा है संसार बनाया जीवात्मा के लिए और क्यों बनाया जीवात्मा के लिए यह बात अलग है क्यों बनाया तो क्यों इसलिए बनाया कि जीवात्मा का कल्याण कर करना है उसको और ऐसी उसकी प्रतिज्ञा है ऐसा उसका संकल्प है अगले सूत्र की भाषण में आएगा इसी में आएगा ऐसा उसका संकल्प है और वेद में मंत्र भी आता है कि यदंग अग्नि करिष्यसि हे अग्ने तू जीवात्मा का भद्र करेगा कल्याण करेगा तब इत सत्यम अंग्रह तेरा यह संकल्प बिल्कुल सत्य है यह संकल्प है उसका कि मैं जीव का कल्याण करूंगा और ये इसका स्वाभाविक संकल्प है ये इसने सोचा है ऐसा नहीं स्वभाव ही है उसका जीव का कल्याण करने का उस संकल्प के आधार पर और क्या कल्याण करना है भद्र भद्र करेगा जीवात्मा का भद्र किसे कहते हैं देव में आता है नहीं बोलो मंत्र देव सवितर दुर्तानी दुर्ता पर भद्रम परमात्मा से हम क्या मांग रहे हैं भद्र क्यों मांग रहे हैं क्यों मांग रहे हैं पता लग गया है हमें भद्र है इसके पास में किसी को पता लग गया ना किसी के पास कोई चीज है तो देखो ना वह मां मांगने पहुंच जाते हैं कहीं भंडारा हो रहा हो और पता लग जाए सब पहुंचते हैं नहीं वहां पे कहीं कुछ बट रहा हो पता लग जाए यहाँ ही बट रहा है तो जीवात्मा को पता लग गया कि ईश्वर के पास भद्र है ये और इसको चाहिए भद्र तो मांगेगा ही फिर और वो है अभी मैंने तीसरा बोला ही नहीं अभी दो ही बोले हैं तीसरी की भूमिका बन रही है ये है ना तो भद्र मांग रहा है उससे अब भद्र का अर्थ क्या है तो भद्र जिस धातु से बना है वो धातु स्वयं बता रही है पांडि ने लिखा है भदी कल्याण सुखे यही अर्थ है वास्तव में कल्याण और सुख ये भद्र का अर्थ है तो परमात्मा का ये स्वभाव है कि जीव का भद्र करेगा कल्याण करेगा इसलिए संसार बनना तो जीवात्मा कौन हो गया ये साधारण कारण साधारण कारण में हम दो गिनती कर सकते हैं जीवात्मा भी साधारण कारण है लेकिन जीवात्मा साधारण कारण होते हुए भी कर्माशय यदि न हो इसका तब भी संसार नहीं चलेगा ये तो जो कर्म करता है ये जो अपना पूरा कर्माशय बनाता है ये भी उसी गिनती में आएंगे साधारण कारण अर्थात प्रकृति और ईश्वर के अतिरिक्त सारे कारण जितने भी हैं वो साधारण कारण जैसे वहां पर कुंभकार और मिट्टी इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी कारण हैं वो सब साधारण कारण तो इस तरह से ये न तस्य कार्यम करणम च विद्यते तो यहां तो ये यह कहा जा रहा है कि परमात्मा का कोई कार्य है ही नहीं अर्थात परमात्मा संसार का उपादान कारण नहीं है ये सिद्ध हो गया ना तो परमात्मा हमेशा निमित्त कारण होता है संसार का उपादान कारण नहीं होता है उपादान निमित्त को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि जिनकी यह मान्यता है कि संसार ईश्वर से बना मतलब बनाया भी ईश्वर ने और बना भी ईश्वर से और ऐसा हाँ हम जब बोलेंगे किसी वस्तु के लिए कि बनाया भी अपने से और बनाया भी अपने द्वारा अपने से अपने द्वारा यानी ईश्वर ने बनाया और ईश्वर से ही बनाया तो ऐसा कारण कैसा कहलाएगा फिर ये दो कारण इकट्ठे आ रहे हैं इसमें अब कौन कौन से आ रहे हैं दो निमित्त और, निमित और उपादान तो क्या शब्द दिया है उन्होंने जो लोग जिनकी मान्यता है कि संसार ईश्वर से ही बना तो वह कैसा कारण बोलेंगे अब अभिन्न निमित्तोपादान अभिन्न निमित्तोपादान अभिन्न निमित तो अभिन मन एक भिन्न नहीं है यानी कि वही निमित्त और वही उपादान और क्या देते हैं मकड़ी का मकड़ी का उदाहरण सुना है नहीं कि मकड़ी ने जाला बनाया किसने बनाया मकड़ी ने तो कैसा कारण हुई निमित्त और मकड़ी ने जाला किससे बनाया मकड़ी से अपने आप से तो कैसी हो गई उपादान भी हो गई तो है ऐसा क्या घट जाएगा यहां पर ये एक मरी हुई मकड़ी पड़ी है मान लो वो जाला बना लेगी क्यों मकड़ी है तो मकड़ी तो है क्या कहें उसको मक्खी कहें क्या आप है तो मकड़ी ही ना अब क्यों नहीं जाला बन रहा है तो कुछ कमी आ गई ना उसमें तो किसी कमी आ गई जीवात्मा तो है ही नहीं उसमें तो जीवात्मा निमित्त कारण है उसमें जो जाला बना था उसमें जीवात्मा निमित्त कारण और मकड़ी का शरीर यह क्या है उपादान कारण तो वहां भी तो वही बात आ गई सारी घटाइए उदाहरण ये घटा कहा परमात्मा में परमात्मा के पास में भी प्रकृति न हो कुम्हार के पास में भी मट्टी न हो घड़ा बना लेगा नहीं। और मट्टी अकेली पड़ी और कुम्हार न हो तो घड़ा बन जाएगा नहीं। तब भी नहीं बनेगा दोनों चाहिए तो दोनों चाहिए तो यहां भी मकड़ी में भी दो बातें चाहिए कि मकड़ी जीवित भी हो अर्थात जीव, जीव भी उसके अंदर हो और मकड़ी में जाला बनाने की सामर्थ्य भी हो तो ऐसे ही परमात्मा में प्रकृति उसके साथ सदा रहती ही है प्रकृति का स्वामी है वो और संसार बनाने की कला उसकी विद्या उसका कर्तृत्व जो रचना का कर्तृत्व है वो भी उसके अंदर विद्यमान है इसलिए संसार उसने प्रकृति से अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए बनाया जीवात्मा के लिए तो ये है अब उसी ईश्वर में जिस ज्ञान को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि वह सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाला तो सब कुछ जानने वाला अब इसका अर्थ यू करेंगे सर्वज्ञ बीजम का क्योंकि बहुत से टीकाकारों ने इसकी व्याख्या कर दी है सर्वज्ञता का बीज और सूत्र में क्या आ रहा है सर्वज्ञ का बीज वहां ता शब्द है ही नहीं देखो सूत्र में सर्वज्ञता बीजम ऐसे नहीं है सर्वज्ञ बीजम और सर्वज्ञ का अर्थ है सब जानने वाला और सर्वज्ञता यह बन गया संज्ञा शब्द भाववाचक और सर्वज्ञ है विशेषण बहुत अंतर आएगा अर्थ में इसे सर्वज्ञ ता बीज नहीं सर्वज्ञ का बीज कहने का तात्पर्य कि सर्वज्ञ जिन जिन, जिन ज्ञानों को मिला करके कोई बनता है कि मैं ये भी जानता हूं यह भी जानता हूं यह भी जानता हूं बहुत सारे ज्ञान ये बहुत सारे ज्ञान क्या है किसी को सर्वज्ञ बनाने के कारण है ये बीज है कि ये भी ज्ञान हो ये भी ज्ञान हो ये भी ज्ञान हो तो हम सर्वज्ञ कहेंगे उसको तो वो सर्वज्ञ के ज्ञान जिसमें निरतिशय है निरतिशय पीछे आया था क्या अर्थ है इसका निरतिशय का अर्थ हुआ जिससे अधिक ज्ञान और है ही नहीं अब अतिशय से रहित तो सर्वज्ञ बनने के जितने भी ज्ञान हो सकते हैं उन सारे ज्ञानों को हम जब मिलाएंगे और उससे अब शेष ज्ञान कोई बचा ही नहीं ऐसे जो ज्ञान के कारण हैं सर्वज्ञ बनाने के वो उस परमात्मा में निरतिशय हैं अर्थात एक भी ज्ञान उससे छूटा हुआ नहीं है जो उसके अंदर न विद्यमान हो यह है सर्वज्ञ बीजम का अर्थ सर्वज्ञता का बीज नहीं सर्वज्ञ बनने का बीज सर्वज्ञ का बीज कि सर्वज्ञ हम ईश्वर को कहते क्यों है तो इसलिए कहते हैं कि वहां निरतिशय उसमें सारे ज्ञानों के कारण विद्यमान है अब वो कौन कौन से हो सकते हैं स्वयं व्यास के भाषण में देखिए आगे कि यद इदम अतीतम जितना भी भूतकाल निकल गया सारा और अनागतम जो अभी आया नहीं है भविष्यत काल, तीसरा प्रत्युत्पन्न अतीतम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न क्या तीनों का अर्थ हो गया भूत भविष्य वर्तमान जैसे कोई व्यक्ति कहे कहेगा भूतकाल की बहुत सी बातें जानता हूं तो इसका अर्थ है भूतकाल का ज्ञान भी सर्वज्ञ बनाने में कारण बनेगा अब कोई कितना जानेगा भूतकाल का मनुष्य में देखें तो बहुत थोड़ा ठीक है ना अब भूतकाल का ज्ञान जितना भी हो सकता है।, है हमारी कल्पना शक्ति से भी बाहर जितना भी हो सकता है वो सारा ईश्वर को ज्ञान है कि नहीं तो निर्तिश हो गया ये भूतकाल का ज्ञान भी परमात्मा में निरतिश है अब वर्तमान की बात ले लो वो भविष्यत की अनागत परमात्मा अगली सृष्टि कैसी बनाएगा फिर उसके आगे कैसी बनाएगा सारा ज्ञान उसका है कि नहीं है क्योंकि उसको पता है कि मैं रचना कैसी करता हूं मेरे अंदर रचना का ज्ञान कैसा है वो सदा रहता है उसका उपस्थित तो भविष्यत में क्या क्या संभावनाएं हैं? हैं संसार की रचना कैसे कैसे करना है यह सारा ज्ञान उसका पहले से ही उपस्थित है और वो भी इंद्रतिषय है अब वर्तमान को ले लें प्रत्युत्पन्न का अर्थ यहां पर वर्तमान अब वर्तमान में मान लो किसी मनुष्य को कहें भाई ये लेखनी है आप इसके विषय में कितना कितना जानते हैं तो कोई कहेगा मुझे इसके भूत ही पता है कि हाँ ये पीछे नहीं बनी थी और भविष्यत का पता है कि आगे नष्ट हो जाएगी और वर्तमान में मुझे पूरी जानकारी है इसकी सारे गुण धर्म इसके जानता हूं ये लिखती है ऐसा लिखती है वैसा लिखती है इसमें स्याही है बहुत सी व्याख्याएं कर सकते हैं लेकिन हम एक वस्तु की व्याख्या कर पाए अब वर्तमान में सारे ब्रह्मांड में कितनी वस्तुएं हैं सबकी व्याख्या कर लेंगे हम नहीं। तो ये भी ज्ञान जिसमें निरतिशय है।, है तो अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न एक तो ऐसी व्याख्या हुई अब आगे अब आगे कैसे कह रहे हैं कि एक जैसी बहुत सारी वस्तुएं जैसी होती हैं जैसे किसी कंपनी ने उत्पादन किया तो एक जैसी बहुत सी वस्तुएं निकालती है वो तो एक का ज्ञान दूसरी का ज्ञान तीसरे का ज्ञान कोई व्यक्ति कहां तक कर सकता है बहुत थोड़ा तो एक एक का ज्ञान है उसको कहेंगे हम प्रत्येक प्रत्येक माने एक एक का ज्ञान और एक समुच्चय सारे का ज्ञान एक जैसे पदार्थों में भी जितने सारे हैं जैसे हमने एक प्राणी ले लिया कोई मनुष्य ले लिया तो हम कितने मनुष्यों के विषय में जान सकते हैं और वो भी बहुत अल्प मात्रा में और परमात्मा सारे मनुष्यों को एक ही क्षण में जान रहा है तो ये भी उसका निरतिशय हो गया है समुच्चय के रूप में भी निरतिशय और एक मनुष्य को भी ले लें हम तो एक मनुष्य को भी यदि हम घोषणा करें कि हम एक मनुष्य को जानते हैं तो क्या क्या जानते हैं बताए उसके अंदर कितनी नाड़ियां हैं कितनी कोशिकाएं हैं और कैसे कैसे यंत्र बने हुए हैं उसके शरीर के अंदर कौन कौन से विचार उसके उठ रहे हैं क्या क्या जान जाएंगे हम इन एक को भी पूरा नहीं जान सकते समुचय की बात लग रही और परमात्मा को एक का भी ज्ञान पूरा समुच्चय को ले उसका भी ज्ञान पूरा हर ज्ञान निर्तिशय पहुंच रहा है उसका और दिया अति इंद्रिय ग्रहणम और हमारा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है इंद्रियों की सीमाएं हैं हम कहां तक जान पाएंगे इंद्रियों से हम कानों से कहां तक सुन पाएंगे नासिका से कहां तक की गंध ग्रहण कर पाएंगे नेत्रों से कहां तक का देख पाएंगे ये सबकी सीमाएं हैं कि नहीं लेकिन परमात्मा का ज्ञान क्योंकि इंद्रियों से होता ही नहीं इसलिए उसका ज्ञान कैसा है अति इंद्रिय ये भी निरतिशय हो गया है और अल्पम बहु थोड़ा या बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, छोटा ज्ञान भी वो भी सारा ले लिया और बहुत कहें तो वो भी सारा ले लिया इतना सारा ये सब ज्ञान क्या बन रहे हैं ये सर्वज्ञ के बीज बन रहे हैं है? हम किसी को सर्वज्ञ कहें कि जानता है तो ये सारे ज्ञान उसमें कारण बनेंगे अब नहीं और कारण को कहते हैं बीज तो ये सारे ज्ञान अब इन सबको मिला दो जितने बताए अब तक अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय और और अल्प और बहु ये सारे सर्वज्ञ बीजम ये जो सर्वज्ञ बनाने के कारण बनेंगे ये कारण एक विवर्धमानम ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इनको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए और बढ़ाते बढ़ाते यत्र निरतिशयम जहां ऐसा हो जाए कि अब बढ़ने की संभावना ही समाप्त हो गई है निरतिशय उससे अधिक है ही नहीं ज्ञान कोई छूटा ही नहीं तो ऐसा ज्ञान जिसके अंदर है ऐसे ज्ञानों का बीज जिसके अंदर है स सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ है तब कहेंगे उसको सर्वज्ञ तो तत्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम उस परमात्मा के अंदर सर्वज्ञ का बीज निरतिशय है अतिशय से रहित है उससे अधिक है ही नहीं और ज्ञान कोई छूटा ही नहीं अस्ति अस्थिकाष्ठा प्राप्ति ही। सीमा एक सीमा बता दी गई कि जहां सीमा हो गई उसके आगे है ही नहीं कुछ और सर्वज्ञ बीज सर्वज्ञ बीज की सीमा की प्राप्ति काष्ठा प्राप्ति ही। क्यों सा परमाणु एक भी साथ में दिया के हम सबसे सूक्ष्म पदार्थ को ले लें पहले जैसे परमाणु को ले लिया हमने अब परमाणु सबसे सूक्ष्म सत्पुरस्तम अब उससे थोड़ा बढ़ाया और कुछ और बड़ा किया मान लो सरसों का दाना ले लिया और बड़ा किया कोई और फल वगैरा ले लिया और बड़ा किया तो कद्दू ले लिया बड़ा होता है ना उससे और बड़ा किया कहां तक बढ़ाते जाएंगे अच्छा इसको कहा तक बढ़ाते जाएंगे कडल तक बस सीमा पूरी होगी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते पिंडों पे आ गए पृथ्वी और ये सारे जो पिंड घूम रहे हैं आकाश में सूर्य आ गया जो तेरह लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से कहां तक बढ़ाएंगे तो अंतिम जो महत परिमाण माना गया है इन पदार्थों में कार्य पदार्थ में अंतिम महत्व प्रमाण माना गया है आकाश का आकाश से बड़ा नहीं और इसीलिए आकाश से परमात्मा की उपमा दी गई है ओम खम ब्रह्म कहकर के तो जहां ये परमाण बढ़ते बढ़ते बढ़ते जब निरतिशय हो जाता है तो ऐसे ही ये ज्ञान भी जहां बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और जब लगे कि हाँ अब इसके आगे कुछ शेष बचा ही नहीं है तो ऐसा निरतिशय ज्ञान ईश्वर का है अब लग रहा है पता अपना ईश्वर का भेद थोड़ा सा कहा ठहर रहे हैं उसके आगे हम है? ऐसा है भाई ये क्यों समझाना पड़ता है इसलिए कि जिसका हमारे साथ नित्य संबंध है है नहीं है और जो हमारा परम पिता है भाई पुत्र जानना चाहेगा या नहीं कि मेरे पिता की संपत्ति कौन कौन सी है तभी तो अधिकार दिखाएगा उस पर तो बंटवारा होगा तो मानेगा नहीं आपके पास तो यह है अब पिता अगर छिपा ले तो तो वो क्या चाहेगा पुत्र कि कुछ भी छिपा न रह जाए मुझे सारा पता लग जाए तो ये ऋषि पता लगवा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पिता के पास कितनी संपत्ति है तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें जो कुछ मांगना है उसी से मांगो और वास्तव में देता भी वही है हम मांगे जब भले किसी से लेकिन देने वाला वही है हम मंत्र बोलते हैं कि तुम हिना पिता बसो तुम माता पिता भी कहा उसको माता भी कहा त्व हिना पिता वसो त्व माता शतको बभुविथ सुमनम ईमहे हम तेरे से ही सुमन मांग रहे हैं सुमन कहते हैं आनंद के लिए भद्र के लिए कल्याण के लिए तो ईश्वर से याचना हमें करनी चाहिए क्योंकि वही सबका स्वामी है और स्वामी इसलिए भी है कि स्वामी कहते किस को जिसका स्व हो जिसका स्व हो वही तो स्वामी कहलाएगा किसी ने कहा कि मैं मालिक हूं तो हमने कहा भाई आप मालिक हैं तो आपकी मिलकियत तो होगी कि हां जब पता लगा कि जरा बताइए कौन कौन सी मिलकियत है तो कोई गणना भी नहीं आ रही है ही नहीं कुछ भी फकीर चंद है और कहता है मैं मालिक हूं तो मालिक कब कहते हैं किसी को मिल्कित होने पर स्वामी कब कहते हैं किसी को स्व होने पर अब परमात्मा का क्या नहीं है बताइए सब कुछ है ना तो असली स्वामी तो वह है और हम लोग कैसे बनते हैं नकली स्वामी हम क्या लेकर के आए थे जब जन्म हुआ था तो क्या लेकर के आए थे केवल अपना वासना और धर्माधर्म वाला कर्माशय और कुछ और तो कुछ था ही नहीं और जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं वो कौन किसका देहांत हुआ था उसने कहा मेरे हाथ खुले रखना है आ, उसने कहा था ना मेरे हाथ खोले रखना जब मेरी शव यात्रा निकले तो देख ले जनता के देव को मैं यहां से कुछ भी नहीं ले जा रहा हूं है? सारे हाथ खोले तो आए थे कुछ लेके नहीं आए जाते हैं तो सब यहीं छोड़ जाते हैं तो हम किस बात के स्वामी हैं लेकिन एक बात के स्वामी हैं कि हमारा परमात्मा स्व है नहीं हमारा पिता हमारा स्व तो हुआ और वो भी ऐसा पिता है हमारे अंदर व्यापक है कहीं बाहर जाना भी नहीं है तो अपने पिता रूपी स्व के तो हम स्वामी हैं ही पहली बात दूसरी बात ये कि हमारा पिता जो कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है हमारे लिए तो कितने धन्य हैं हम यानी हम अकिंचन होते हुए भी कुछ भी शक्ति सामर्थ्य हमारी नहीं बहुत अल्प है लेकिन हमारे ऊपर हाथ जिसका है वो सर्व शक्ति संपन्न है तो डर रहेगा फिर और इतनी अपार संपत्ति उसकी और पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है तो इसलिए हमारा उस पर पूरा अधिकार है लेकिन पिता अपनी संपत्ति किसको देना चाहता है जो उसका अधिकारी हो अब अधिकारी हम बनाते नहीं मांगते हैं बहुत ज्यादा है उसे कैसे दे देगा वो वो नहीं देगा ऐसे तो तत्र निरतिशयम सर्वज बीज आगे कल को देखेंगे अभी रह गया आगे प्रणवधनी